पूर्वपक्ष स्थापित करते समय पूरोपक्षियों ने सिद्धवस्तु ब्रह्म के वेद अप्रामान्य में जो जो युक्तियां बताई थीं उनका अनुवाद करके निराकरण सिद्धांति कर रहे हैं एक तो ये बताया था उन लोगों ने कि ब्रह्म यदि हे उपाधे रहित हैं अनुष्ठेय या निषेध्य नहीं है उनसे भिन्न है तो उसका उपदेश करना निरर्थक होगा निष्फल होगा सिद्धांती कहते हैं ब्रह्म हे उपाधे भिन्न होने पर भी शास्त्र से हे उपादे भिन्न ब्रह्म का प्रतिपादन निरर्थक नहीं है अबितु जो हे उपादे भाव रहित तो शास्त्र प्रमाणिक गम्य ब्रह्म का बोध होता है तो उससे फल सिद्ध होता है सर्व क्लेश प्रहण पूर्व पक्ष ने दो प्रकार का फल बताया था सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति उसकी अपनी भ्रांति है पूर्व पक्ष की कि प्रवृत्ति से सुख प्राप्ति होती है निवृत्ति से दुख की निवृत्ति होती है और ब्रह्म हे उपादे रहित होने से ब्रह्म ज्ञान से न तो प्रवृत्ति न तो निवृत्ति हो पाएगी इसलिए ब्रह्म ज्ञान प्रवृत्ति निवृत्ति द्वारा सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति निवृत्तियात्मक फल का साधन नहीं बनेगा ये उसकी अपनी मान्यता है पूर्व पक्ष की सिद्धांतियों ने कहा कि ब्रह्म हे उपादे भाव रहित होने से ब्रह्म ज्ञान भले ही प्रवर्तक या निवर्तक नहीं है लेकिन निष्फल है प्रवर्तक या निवर्तक न होने से यह नहीं कह सकते हे उपादे भाव रहित तटस्थ ब्रह्मबोध मात्र से ही समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति रूप फल सिद्ध होने से ये एक पूर्व पक्ष का अनुवाद करके निराकरण किया दूसरी बात पूर्व पक्ष ने कही थी कि ब्रह्म को यानी वेदांतों को प्रमाण बनने के लिए माना जा कर्मांग कर्दि के प्रतिपादक या स्टावक प्रशंसक तो इसका भी अनुवाद करके सिद्धांतियों ने कहा कि वेदांत के कुछ वाक्य विशेष देव, देव कर्मांग देवतादि के प्रतिपादक मानने चाहिए या समस्त वेदांतों को आप कर्मांग स्थावक मानना चाहते हो तो उसमें से यदि कुछ वाक्य विशेष प्राण उपासना पंचाग्नि उपासना आदि के प्रतिपादक जो वाक्य हैं उनमें प्राणादि का स्वरूप बताने वाले वह देवता आदि के प्रतिपादक मानना चाहते हैं तो इष्टापत्ति हैं लेकिन समस्त उपनिषद वाक्यों में ये कहना कि देवता आदि अर्थ प्रतिपादक है उपासना अंग का प्रतिपादक है तो ये ठीक नहीं इसे न तो तथा ब्रह्मण उपासना विधि विधिशेषत्व संभवती इत्यादि वाक्य से कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जो वाक्य हैं वे नहीं बता सकते आपके उपासना का अंगभूत अर्थ को जैसे प्राणादि वाक्य उपासना के अंगभूत प्राणादि को बताते हैं ऐसे सत्य ज्ञानादि वाक्य उपासना अंग ब्रह्म को बताते हैं ये नहीं कह सकते ये कहा क्यों तो इसमें हेतु बताया गया एकत्वे हे उपाधेय शून्यतया इत्यादि वाक्य से कि जब एकत्वबोध तो होता है तत्वशादी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मी इत्याक तो जो उपासना का कारणभूत द्वैत ज्ञान है, वह उच्छिन्न होता है, उच्छिद उच्छेद होने से क्रियाकारक आदि द्वैत ज्ञान का उच्छेद हुआ का मतलब विनाश होने से नहीं हो पाएगा उपासना का अंग ब्रह्म जिस ब्रह्मबोध से उपासना का हेतुभूत उपास्य उपासक भेद ज्ञान उच्छिन्न होता है वह ब्रह्म उपासना अंग नहीं कहलाएगा ये यदि कहना चाहेंगे पूर्व पक्षी कि एकत्व ज्ञान से द्वैत ज्ञान निवृत्त हुआ और तत्व शादी वाक्य से उत्पन्न हुआ एकत्व ज्ञान भी द्वैत ज्ञान को निवृत्त करके निवृत्त हुआ उसके बाद जो संस्कार बलात् तो फिर से द्वैत ज्ञान उत्पन्न होगा और वह ब्रह्म को उपासना का अंग बताएगा इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए कहा गया नहीं एकत्व एक तो विज्ञान उन्मथित द्वैतविज्ञान से पुनः संभव अस्ति। और टीकाकार ने कहा था द्वैत विज्ञानस्य का एक विशेषण जोड़ना दृढ़ द्वैत विज्ञान में दारढ़ माना जाएगा भ्रांतित्व अनिश्चय जब एक बार तत्वशी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मी इत्याक साक्षात्कारात्मिका प्रमासे द्वैत ज्ञान बाधित हो जाए का मतलब उसमें भ्रांतित्व का निश्चय हो जाए, द्वैत में मिथ्यात्व निश्चय हो जाए, तो वह द्वैत में मिथ्यात्व निश्चय कराने वाला अद्वैत बोध निवृत्त होने के बाद भी फिर से संस्कार संस्कारवशात जो द्वैत ज्ञान होगा वह भ्रांतित्व रूपेण निश्चित ही रहेगा यानी बाधित ही रहेगा अबाधित द्वैत ज्ञान अद्वैत बोध से पहले जैसा होता था सत्य द्वैत ज्ञान ऐसा सत्य द्वैत ज्ञान नहीं होगा इसे कहा गया और जो उपास्य उपासक भेद ज्ञान उपासना विधि का शेष बनाता है ब्रह्म को वो है सत्य उपास्य उपासक भेद ज्ञान का मतलब अबाधित भेद ज्ञान होना चाहिए जो बा, बाधित भेद ज्ञान है संस्कार वशात होने वाला अद्वैत ज्ञान के पश्चात वह उपासना विधि शेषत्व का प्रयोजक नहीं होगा वह नहीं बता पाएगा कि ब्रह्म उपासना का शेष है इसे ये न उपासना विधि शेषत्व ब्रह्म न प्रतिपद्यत इत्यादि से कहा गया यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं भाष्य में आगे है यद्यपि अन्यत्र वेद वाक्यानाम इत्यादि भाष्य वाक्य इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार वेद प्राण्य व्यापक क्रियाथकम अनुवदति यद्यपि ये जो मीमांसकों का कहना था वेद प्रामाण्य व्याप्य है और क्रियार्थकत्व व्यापक है इनमें व्याप्य व्यापक भाव है जैसे धूम और अग्नि में व्याप्य व्यापक भाव है धूम व्याप्य है अग्नि व्यापक है ऐसे वेद प्रामाण्य धूम के तरह व्याप्य है और अग्नि के तरह व्यापक है क्रियार्थकत्व और वह क्रियार्थकत्व यदि सिद्ध वस्तु ब्रह्म परक वेदांतों को मानेंगे तो उनमें नहीं रहेगा क्रियापरक तो क्रियार्थकत्व न होने से यानी व्यापक के न होने से वेद प्रामाण्य रूपी जो व्याप्य है वह भी नहीं रह पाएगा वेदांत वाक्यों में प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो पाएगा ये पहले पूर्व पक्षी ने कहा था यदि क्रियापरक नहीं होंगे वेदांत वाक्य तो अप्रमाण सिद्ध होंगे क्योंकि अप्राम्य का प्रामाण्य का प्रयोजक है व्यापक है क्रियार्थकत्व वो नहीं रहेगा तो अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी तो यद्यपि इत्यादि से वेद प्रामाण्य का व्यापक जो क्रियार्थकत्व है उसका अनुवाद करके सिद्धांती निराकरण कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि वेद प्रामाण्य का व्यापक क्रियार्थकत्व नहीं है ये सिद्धांती कहेंगे तथापि इत्यादि से इस व्याप्य व्यापक भाव का निराकरण करने के लिए पहले अनुवाद करते हैं कि यद्यपि अन्यत्र यद्यपेदवाक्यासंस्पर्श प्रमाण न तो कहते हैं यद्यपि अन्यत्र अन्य टीकाकार कहते हैं कर्मकांडे अर्थवादानाम अर्थ इत्यर्थ तो अन्यत्र शब्द कामकांडा ये कर्म कर्मकांड है और वेद वेदवाक्या इससे वे वेद वाक्य लेने हैं जो अर्थवादादि रूप है अर्थवाद और आदि शब्द से मंत्र और नामध्य तो ये जो कर्मकांड में अर्थवाद मंत्र तथा नामध्येय हैं इनमें विधि संस्पर्शम अंतरेण प्रमाणत्वम न दृष्टम यद्यपि तो विधि वाक्य के साथ एक वाक्यत्व के बिना अर्थवादादी वाक्यों में प्रामाण्य नहीं देखा गया यद्यपि जब विधि वाक्य के साथ इनकी एक वाक्यता हुई तभी विधिना तो एक वाक्यवात स्तुत्यर्थ विधिनाशु इस सूत्र से अर्थवाद वाक्य में प्रामाण्य माना गया का मतलब वो दृष्टान्त है वहां देखा गया यत्र प्रामाण्यम तत्र क्रियार्थकत्वम इस व्याप्ति का उदाहरण अर्थवाद आदि देखे गए इसे तो सिद्धांति भी स्वीकार कर रहे हैं लेकिन कहते हैं अर्थवादादि को दृष्टांत बना करके वेदांत में भी विधि शेषत्व मान करके ही प्रामाण्य बताना चाहोगे तो ये ठीक नहीं है ये तथापि इत्यादि से सिद्धांतिक तो यद्यपि अन्यत्र इसका तो टीका में टीका कारण अर्थ कर दिया कि कर्मकांडे अर्थवादादि नाम इत्य तो कर्म कांड में जो अर्थवादादि वाक्य हैं वे विधिशेष बन के ही प्रमाण होते हैं यह तो ठीक है लेकिन उनको दृष्टांत बना करके वेदांत में भी विधिशेष होकर के ही प्रामाण्य होगा ये नहीं बता सकते ये तथापि इत्यादि से कहना है उससे पहले इस पूर्व पक्ष के वाक्य का भावार्थ बताते हैं कि तथाच च्यापकाभाव वेदांतु व्याप्याभाव अनुमान भाव अनुमानम तो तथाच मतलब अर्थवाद आदि के तरह व्यापक क्रियार्थत्व वेदांत में न होने से वेदांत में व्याप्य यानी प्रामान्य का अभाव का अनुमान किया जाएगा ये बताया जाएगा कि जैसे जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआ नहीं हो सकता व्यापक अग्नि रहेगा तो धुआ रहेगा व्याप्य ऐसे क्रियार्थकत्व सिद्धांति के अनुसार वेदांत में नहीं है तो फिर पूर्व कहते हैं वहां प्रामाण्य भी क्रियार्थकत्व का व्याप्य नहीं रहेगा यह अनुमान किया जाएगा वो अनुमान बताते हैं पूर्व का वेदांता स्वार्थे न स्वार्थे मानम अक्रियार्थत्वात्, इति अक्रियावादितुमा निष्फलार्थक उपाधि तथा तो ये पूर्वपक्षि जो अनुमान है इसमें प्रयुक्त अक्रियार्थत्व हेतु, अक्रिया सदहेतुन है हेत्वाभास है हेत्वाभा होते हैं पांच प्रकार के उसमें से असिद्ध नाम का हेत्वाभाष है असिद्ध नाम के हेत्वाभाष के भी अवांतर तीन भेद हैं उसमें व्या... व्याप्यत्व सिद्ध नाम का ये अक्रियार्थत्व रूप हेतु है व्याप्यवासिद्ध हेत्वाभाष है व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभाष कहा जाता है सोपाधि को हेतु व्याप्यवासिद्ध उपाधि से युक्त जो हेतु होगा उसे व्याप्यवा सिद्ध नाम का हेतु हेत्वाभाष कहते हैं तो ये जो पूर्व पक्षी का अनुमान है वेदांता न स्वार्थे मानम अक्रियार्थत्वात् इसमें अक्रियार्थत्व हेतु उपाधि से युक्त है सोपाधिक है इसलिए व्याप्यत्व सिद्ध नाम का यत्वाभा होगा इसमें पक्ष है वेदांत और स्वार्थ प्रमाणत्वा भाव साध्य होगा न मानत्व यानी मान शब्द का अर्थ है प्रमाण और मानत्व यानी प्रमाणत्व और न का निकलेगा अभाव तो वेदांत रूपी पक्ष में पूर्व पक्षी स्वाथ में प्रामाण्याव यानी अप्रामाण्य सिद्ध करना चाहते हैं और हेतु बताते हैं अक्रियात्वाद उदाहरण बताते हैं सो इत्यादि इत्यादिवत तो सो अरोदित इत्यादि है अर्थवाद वाक्य तो सो अरोदित इत्यादि अर्थवाद वाक्य तो में जैसे स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं है क्यों उसमें अक्रियार्थत्व होने से स्वार्थ में प्रमाण नहीं है किंतु उसकी पूरे स्वरोदित इत्यादि वाक्य की लक्षणा की जाती है दान के अनर्थक होने में रजत दान की निंदा में अनर्थक है का मतलब अनर्थ संपादक है दान तो चांदी का दान की निंदा इसमें ओलक्षणा है वो उसका चांदी का दान अनर्थ संपादक है रुलाने वाला है ये सो और तो इत्यादि वाक्य के शक्ति संबंध से प्रतीत होने वाला अर्थ नहीं है वो लक्षणा से चांदी के दान की निंदा है चांदी का दान निंद्य है इस अर्थ में लक्षणा क्यों करनी पड़ी इसलिए कि उसमें क्रियाार्थत्व सिद्ध हो जाए विधिशेषत्व सिद्ध हो जाए अर्थवाद वाक्य में वो फिर सार्थक बनता बरही याग में रजतदान से निवृत्ति का हेतु बन जाता है उस वाक्य से लक्षणा से जब रजतदान निंद्य है ये ज्ञान होगा अनर्थ संपादक है रजतदान ये जिसको ज्ञात होगा वह बरही याग में रजतदान नहीं करेगा उससे निवृत्त होगा तो इस प्रकार ये अर्थवाद वाक्य के लक्षार्थ ज्ञान से निवृत्ति द्वारा भावी अनर्थ की निवृत्ति फल सिद्ध हो रहा है ओसफल बन रहा है क्रियार्थक होने से और क्रियाार्थक बन रहा है वो तब जब लक्ष्य ना करते हैं और बाकी स्वार्थ में यानी शक्ति समान से प्रतीयमान जो अर्थ है वही उसका लेंगे तो वह तो अक्रियारूप होने से अप्रमाण है ऐसे ही वेदांत भी विधिशेष नहीं बनेंगे तो अक्रियार्थ होने से स्वार्थ में यानी ब्रह्मात्म एकत्व में अप्रमाण सिद्ध होंगे पूर्व पक्ष के अनुसार ये जो अनुमान है सिद्धांति कहते हैं इस अनुमान में प्रयुक्त हेतु सदहेतु नहीं है हेत्वाभाष है व्याप्यत्व सिद्ध नाम का इसमें व्याप्यत्व सिद्ध नाम का हेत्वाभाषत्व सिद्ध करने के लिए उपाधि दिखानी पड़ेगी वो उपाधि है सिद्धांती ने कहा निष्फलार्थकत्व निष्फला उपाधि है इति अनुमाने अने इस अनुमान में प्रयुक्त जो अक्रियात्व हेतु है इसमें निष्फलार्थकत्व उपाधि हो जाती है निष्फलार्थकत्व को उपाधि क्यों कहेंगे कहते इसलिए कि उपाधि का लक्षण उसमें घटता है उपाधि का लक्षण है साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व उपाधि तो उपाधि का लक्षण घटाने के लिए जरूरी होता है पहले जिस अनुमान के हेतु में उपाधि दिखाई जा रही है उस अनुमान का साध्य और हेतु को समझना जरूरी होता है पहले तो पूर्व पक्षी के अनुमान में प्रयुक्त हेतु को सोपाधिक बताया जा रहा है, तो पूर्व पक्षी के अनुमान में साध्य कौन है तो स्वार्थे प्रमाणा भाव वार प्रमाणत्व भाव ये असाध्य है और हेतु है अक्रियार्थत्व, ये साधन है तो जो साध्य का तो अव्यापक हो और साधन का व्यापक हो साध्य का व्यापक हो साधन का अव्यापक हो उसे उपाधि कहते हैं साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो तो साध्य है स्वार्थे प्रमाणत्वा भाव इसका तो व्यापक है निष्फलार्थकत्व ओ निष्फलार्थकत्व को साध्य का व्यापक दिखाने के लिए ये कहना होगा कि यत्र स्वार्थे प्रमाणत्वा भाव तत्र निष्फलार्थकत्व यथा सो अरोदित इत्यादि दृष्टांत वाक्य अर्थवाद वाक्य अर्थवाद वाक्यों का स्वार्थ में प्रमाणत्व तो नहीं है स्वार्थ में प्रमाणत्वाभाव तो है और निष्फलार्थकत्व तो भी है उनमें क्योंकि वो जो उनका स्वार्थ है अर्थवाद वाक्यों का शक्ति से प्रतीयमान अर्थ है वाच्य अर्थ है वह क्रियारूप न होने से और उसके ज्ञान से कोई फल भी सिद्ध न होने से निष्फल है तो निष्फल अर्थकत्व है उनमें उन अर्थवाद वाक्यों में तो ये साध्य का व्यापक सिद्ध हुआ निष्फलार्थकत्व अर्थवादादी वो दृष्टान्त बनेंगे और साधन का अव्यापक है तो साधन है अक्रियार्थत्वम तो यत्र अक्रियार्थत्वम तत्र न स्वार्थे प्रमाणत्वाभाव क्या निष्फलार्थकत्व न, न, ये लेना यत्र यियात्व न तत्र निष्फलार्थकत्वम ऐसे लगाना तो जो अक्रियार्थक हैं वो निष्फल अर्थ वाला ही हैं ऐसा नहीं वेदांत अक्रियार्थक तो हैं लेकिन निष्फल अर्थक नहीं है वेदांत का जो विषय हैं, उसके ज्ञान मात्र से समस्त क्लेशों का प्रहण रूप फल सिद्ध हो रहा है इसलिए उसको निष्फल आर्थक नहीं कहा जाएगा अक्रियाार्थक जरूर है यानी साधन तो हैं वहाँ लेकिन उपाधि नहीं है तो माना जाएगा कि साधन का व्यापक नहीं हुआ उपाधि व्यापक यदि होता है निष्फलार्थकत्व तो अक्रियार्थत्व वेदांत में न रहता तो वेदांत में रहता है लेकिन निष्फलार्थकत्व नहीं रहता इसलिए साधन का अव्यापक भी है और साध्य का व्यापक भी है निष्फलार्थकत्व इसलिए वो उपाधि है उस उपाधि से युक्त हेतु है अक्रियार्थत्व अक्रियार्थत्व हेतु जो पूर्व पक्ष के अनुमान में बताया गया है अक्रियार्थत्वन ये हेतु हो गया रूप उपाधि से युक्त इसलिए हेतु हेत्वाभास है हेतु हेत्वाभाष होने से इस अनुमान से वेदांत में भाव भाव सिद्ध नहीं होगा। स्वार्थे भाव सिद्ध नहीं नहीं होगा, होगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं भस्कर भगवान तथापि तथा आत्मविज्ञान फल न फलपर्यतवा शास्त्रस्य से प्राण्यम शक्य उस अनुमाना भाष से पूर्व पक्षी का जो अनुमान है ना वह अनुमान भास है वेदांतान स्वार्थे मानम इत्यादि इस अनुमाश से वेदांत का स्वार्थ में प्रामाण्य का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता ये कहते हैं कि तथापि आत्मविज्ञान से फल पर्यंतवात तो जो आत्मज्ञान है वह फल है। का मतलब फल परी है आत्मज्ञान मात्र से समस्त दुखों का प्रहण रूप फल निष्पन्न होने से ये आत्मविज्ञान से फल पर्यतवात् अर्थ है आत्म तत्वमशादी वेदांतों से उत्पन्न हुए अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान मात्र से समस्त दुखों का प्रहाण रूप फल निष्पन्न होने से सिद्ध होने से हाँ। हाँ। तो फल पर्यंत पर्यंतत्व का ये अर्थ निकला तो इसलिए क्या हुआ कि न तद विषय से न तद विशेष इसमें शब्द का अर्थ है आत्मविज्ञान और विषय शब्द का अर्थ है करण तो आत्मविज्ञान रूप जो प्रमा वो शब्द का अर्थ है और उसका विषय यानि करण अहम ब्रह्मास्मि इत्या का प्रमा का विषय यानि करण वो करण कौन है प्रमा का करण होता है प्रमाण अहम ब्रह्मास्मि यह प्रमा उत्पन्न करने वाला जो शास्त्र वो है तत्वषादी शास्त्र तो शास्त्रस्य का विशेषण है तद् विषय तद का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि इत्याि का प्रमा उत्पादक शास्त्रस्य से ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मी प्रमा का उत्पादक जो शास्त्र है उस शास्त्र में शास्त्र से और प्रामाण्य के बीच में स्वार्थे पद का शेष करना स्वार्थे पद जोड़ देना कि स्वार्थे प्रामान्यम प्रत्याख्या न सक्यम जो न है न वहां पर न तद विशेष के पास वाला न वो शक्यम के साथ जोड़ती चाहिए तो वाक्य बनेगा तद अहम ब्रह्मास्मि इत्या का प्रमा उत्पादक तत्त्वमशादी शास्त्र में जो स्वार्थे प्रामाण्य है उसका प्रत्याख्यान करना शक्य नहीं है खंडन करना शक्य नहीं है का मतलब ब्रह्मात्म एकत्व तो में ही सिद्ध वस्तु में ही वेदांत का प्रामाण्य है वेदांत विधि अशेष जो ब्रह्म है विधिशेष नहीं विधि अशेष विधि अनंग ब्रह्म का ज्ञापन करके ही प्रमाण है अक्रियार्थक होने पर भी ये यह यहां पर कहा जा रहा है कि तद विषय से शास्त्र प्रामाण्यम न शक्य प्रत्याख थोड़ी टीका है टीका को देखिए अर्थवादान निष्फल स्वार्था मानत्वेपि इत्यर्थ तथापि शब्द का अर्थ बताया टीकाकार ने कि अर्थवाद वाक्य जो निष्फल उनका स्वार्थ है अग्नि का रुदनादि रूप उसमें अप्रमाण होने पर भी अर्थवाद वाक्य स्वार्थ में अप्रमाण होने पर भी तद विषय से मे शब्द का अर्थ है करण और तत्शब्द का अर्थ है ब्रह्मात्म एक विषयण प्रमाण इसलिए तद विषय का अर्थ कर दिया तत्कणस यानी ब्रह्मात्म एक विषयण प्रमा करण वो कौन है शास्त्र तो स्वार्थे मानत्व सिद्ध होगा स्वार्थे मानत्व सिद्धे ऐसा अनु करना आगे आ रहा है एक मानत्व तो स्वार्थ क्या है तो ये तो पहले कहते हैं कि स्वार्थे यानी ब्रह्मात्मनी इतिशेष प्रामाण्य के पहले शास्त्रस्य और प्रामाण्य के बीच में स्वार्थे ब्रह्मात्मनि इतना शेष करना टीकाकार कहते हैं मूल भाष्य में शास्त्रस्य स्वार्थे ब्रह्मात्मनि प्रामाण्यम न शक्य प्रत्याख्या ऐसा अन्वय होगा टीका में और एक वाक्य है कि सफल ज्ञान करणत्व न स्वार्थे मानत्व न क्रियाक इति भावः ये अभिप्राय हुआ तथापि इत्यादि सिद्धांत भाष्य का अभिप्राय ये है कि सफल ज्ञान करणत्वेन वेदाता तो वेदांत जो है सफल ज्ञान जो समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करने वाला अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक ज्ञान वो है सफल ज्ञान शब्द का अर्थ और उसका करण है वेदांत करण यानी उत्पादक साधन तो अहम ब्रह्मास्मी त्याकारक ज्ञान के करण रूप उपनिषदों में वेदांत में का अर्थ है स्वार्थे मानत्व सिद्धे उपनिषदों का स्वार्थ में ही यानी ब्रह्मात्म एक में ही प्रमाणत्व सिद्ध होने से सिद्ध सिद्धि होने से प्रमाणत्व की सिद्धि होने से न क्रियाकत्व तदव्यापक क्रियार्थकत्व जो है प्रामाण्य का व्यापक नहीं होगा उपनिषदों में क्रियार्थकत्व नहीं है लेकिन स्वार्थे प्रामान्य है इसलिए स्वार्थ प्रामाण्य को व्याप्य नहीं माना जाएगा और प्रामाण्य का व्यापक क्रियार्थकत्व को नहीं माना जाएगा जो मीमांसकों ने प्रामाण्य तथा क्रियार्थकत्व का व्याप्य व्यापक भाव बताया वह व्यभिचरित हुआ वेदांत में क्रियार्थकत्व न होने पर भी प्रामाण्य सिद्ध हुआ सफल ज्ञान जनकत्व होने से इसलिए वह व्या, व्याप व्यापक भाव अव्यभिचरित नहीं है अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है नच अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार नु माभूत वेद प्रामाण्यस्य प्रामाण्यस्य भविष्यति तद् इति तो ये कहते हैं कि वेद प्राण्य व्यापक क्रिया व्यापक क्रियार्थकत्व भले ही न हो तो क्रियार्थकत्व वेद प्राम व्यापकम न ठीक है पूर्व पक्षी मान लिया तो व्याप्य तो माना जाए यियाकत्व तत्र प्रामाण्यम ऐसा व्या, व्या, व्याप्य व्यापक भाव को उल्टा किया जाए हम पहले प्रामाण्य को मानते थे व्याप्य क्रियाकत्व मान, को मानते थे व्यापक इसमें वे विचार हुआ यदि इस व्याप्य व्यापक भाव में तो अब क्रियार्थकत्व को व्याप्य मान लो और प्रामाण्य को व्यापक मान लो ऐसा उल्टा करो तो इस अभिप्राय से टीका का क्या नाम पूर्व पक्षी का अभिप्राय प्रकट करते हुए टीकाकार लिख रहे हैं कि ननु माभूत वेद व्यापक क्रिया प्राण्य का व्यापक क्रियार्थकत्व भले क्रियाक न हो किंतु कहते हैं को व्याप्य मान लो वेद प्रामाण्य को व्यापक मान लो और अभावात व्याप्या प्रामाण्यम दुर्ज्ञानम तो तद अभावे तत्का अर्थ है वेद प्रामाण्य का व्याप्य जो क्रियार्थकत्व है ये उल्टा अभी अभिक कर रहे हैं ना तो वेद प्रामाण्य का व्याप्य क्रियार्थकत्व उपनिषदों में न होने से तद अभाव वेदांता नाम का अर्थ निकला कि उपनिषदों में वेद प्रामाण्य का व्याप्य क्रियार्थकत्व का अभाव होने से अभाव होने से प्रामाण्य वेदांता नाम प्रामाण्यम दुर्ज्ञानम तो उपनिषदों का प्रामाण्य का निश्चय कठिन होगा दुर्ज्ञानम का अर्थ है निश्चय कठिन होगा इस प्रकार की शंका है इति शब्द हैं शंका के समाप्ति का द्योतक तो सिद्धांती कहते हैं न इत्याह ये शंका भी पूर्व पक्ष की करना ठीक नहीं है कहते हैं ये तो उपनिषदों में स्वार में प्रामाण्य दुर्ज्ञान तब माना जाएगा दुर्ग्यातव माना जाएगा यदि शास्त्र का प्रामान्य अनुमेय होगा तो तो जहां जो अनुमेय अर्थ होता है और प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं दिख रहा है तो व्याप्य को देख करके उसका निश्चय किया जा सकता है जैसे पर्वत में वन्नी प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात नहीं हो रहा है और इसलिए पर्वत में वो अनुमय है तो वन्नी के व्याप्य धूम को देख करके वन्नी का अनुमान किया जाता है वह अनुमानगम्य होने से ऐसे वेद का प्रामाण्य पर्वत में वन्नी जैसा अनुमेय है ऐसा वेद का प्रामाण्य यदि अनुमेय होता तो उस प्रामाण्य के व्याप्य को देख करके व्यापक वेद प्रामाण्य का निश्चय किया जाता लेकिन ऐसा तो है नहीं शास्त्र तो स्वतः प्रमाण है शास्त्र में यानी उपनिषदों में स्वतः प्रामाण्य है अनुमेय नहीं है अनुमानगम्य प्रामाण्य नहीं है यह उत्तर दिया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा इसलिए लिखते हैं कि यानी नहना की व्याप्य क्रियार्थकत्व उपनिषदों में न होने से उपनिषदों का प्रामाण्य दुर्ज्ञान है ये नहीं कह सकते ये न का है इसलिए लिखा कि नच च अनुमानगम्यम शास्त्र प्रामान्यम जैसे पर्वत में वन्नी अनुमानगम्य होने से वन्नी के व्याप्य धूम को देख करके वन्नी का निश्चय होता है ऐसे शास्त्र का प्रामाण्य यदि अनुमानगम्य होता अनुमेय होता तब तो उसके व्यापक उसके व्याप्य क्रियाार्थकत्व को देख करके प्रामाण्य का निश्चय करना सरल पड़ता मान लेते लेकिन ऐसा तो है नहीं वो स्वतः प्रमाण है शास्त्र ये लिखते हैं कि ये न अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम अपेक्षेत तो अन्यत्र दृष्टम याने अर्थवादादि में देखा गया जो प्रामाण्य है क्रियार्थकत्व को लेकर के क्रियार्थत्व तो प्रयुक्त प्रामाण्य जो अर्थवादादि में देखा गया ऐसा वेद में क्या नाम उपनिषद में भी हो जाता लेकिन ऐसा तो नहीं है थोड़ी टीका है टीका को देखिए ये न का अर्थ करते हैं वेद स्वस्य गम्यत्वेन अन्यत्र प्राण्यम स्वुमगम्य दृष्ट अेत अन्यत्र नास्तत्र दृष्टि निदर्शनमेक्षेत का अर्थ निकला। कि वेद प्रामाण्य यदि अपने आ, स्वस्य अनुमे, आ, अनुमे आ, अनुमान अन्यत्र अपेक्षेत, अपेक्षेत का अम्येत है वेद तो वेद प्रामाण्य अपने अनुमान गम्य हो, होने से प्रामाण्य के लिए अन्यत्र देखे गए प्रामाण्य का दृष्टांत अपेक्षित करें दृष्टांत की अपेक्षा करें अपेक्षित मान लें ये तब संभव है जब वेद का प्रामाण्य यदि अनुमेय हो अनुमानगम्य हो लेकिन कहते तदेव नास्ती अनुमान गम्य वेद का प्रामाण्य है ही नहीं वह स्वतः प्रमाण है इसे आगे वाले वाक्य में कहते हैं कि चक्षुरादिव वेद वेदस्य स्वतः प्रामाण्य ज्ञान न तदव्याप्ति लिंगादि अपेक्षा तो जैसे चक्षुरादि में स्वतः प्रामाण्य है उनको अपने प्रामाण्य की सिद्धि के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती अन्य सापेक्ष प्रामाण्य चक्ष आदि में नहीं है ऐसे ही वेद में भी स्वतः प्रामाण्य होने से न तदव्याप्ति लिंगादि अपेक्षा तो प्रामाण्य के व्याप्य क्रियार्थकत्व की अपेक्षा नहीं है तदव्याप्तिलिंगादि का मतलब वेद प्रामाण्य व्याप्य क्रियाार्थक आदि की अपेक्षा वेद प्रामाण्य करें ये कोई आवश्यक नहीं है वो तो ज्ञान के लिए जरूरत है उसके ज्ञान की उत्पत्ति में चाक्षुस ज्ञान की उत्पत्ति में यानी रूपादि ज्ञान में तो जरूरत है प्रमा में वो सहयोगी है प्रकाश लेकिन ये चक्षु रूप ज्ञान का करण है रूप ज्ञान में प्रमाण है इस निश्चय में प्रकाश की जरूरत नहीं है ये कह रहा है वो प्रमेय के ज्ञान में तो चक्षु को अपने सहयोगी के रूप में भौतिक प्रकाश की जरूरत है लेकिन अपने प्रामाण्य के लिए रूप ज्ञान उत्पादकत्व तो रूप जो प्रामाण्य है उसमें उस प्रामाण्य में किसी की अपेक्षा नहीं है जिस सामग्री से रूप ज्ञान उत्पन्न होता है उसी से चक्षु में प्रामाण्य का निश्चय होता है अतिरिक्त सामग्री अंतर की आवश्यकता नहीं होती ऐसे ये जो ब्रह्मात्म एकत्व निश्चय के लिए जो सामग्री है उसी सामग्री से ब्रह्मात्म एकत्व का करण तत्वमशादी वेदांत है ये निश्चय होता है किसी उस सामग्री से परमा के उत्पाद साम, उत्पादक साम, सामग्री से अलग किसी भी साधना की अपेक्षा तत्वशादी वाक्य में प्रामाण्य के निश्चय के लिए है नहीं ये स्वतः प्रामाण्य है तो चक्षरादिवत वेद से स्वतः प्रामाण्य ज्ञानात् न लिंगादि अपेक्षा आगे है प्रामाण्य संशय तु अज्ञात अबाधित अर्थ तात्पर्यात प्रामाण्य निश्चय न क्रियार्थत्वेन तो जब शास्त्र के प्रामाण्य का संशय होता ये है ये प्रमाण है कि नहीं तो संशय की निवृत्ति के लिए कहते हैं क्रियात्व की आवश्यकता नहीं पड़ती क्रियार्थत्व की अपेक्षा नहीं है अपितु वो संशय निवृत्त होता है इसी से फलवत् अज्ञात अबाधित अर्थतात्पर्य जो हाउ उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाण है उन प्रमाणों से सफल जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से अज्ञात और अबाधित अर्थ है ब्रह्मात्म एक रूप अर्थ उसमें उपनिषदों का तात्पर्य निश्चय हुआ उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से इसी से प्रामाण्य विषय विषयक संशयादि निवृत्त होते हैं तो प्रामाण्य निश्चय हो जाता है ये माना ये पहले आया था कि जो जिस ग्रंथ के तात्पर्य का विषय हैं, वह ग्रंथ उस विषय का प्रमा का उत्पादक है ऐसी एक व्याप्ति बताई थी न टीका में बासठ नंबर पृष्ठ में शुरू वाले आ, पंक्ति में ही है यो यद वाक्य तात्पर्य विषय स तद वाक्य प्रमेय तो यो यद वाक्य तात्पर्य विषय तो एकत्व। एक तात्पर्य यद वाक्य तात्पर्य विषय इसमें यद वाक्य से लीजिए वेदांत वाक्य और उनके तात्पर्य का विषय ब्रह्मात्म एक है। आत्मा है अखंड ब्रह्म है तो स यानी वो ग्रंथ ये स से लीजिए वो विषय तो स तद वाक्य प्रमेय तो जो जिस ग्रंथ के तात्पर्य का विषय निश्चित होगा वह उस ग्रंथ से उत्पन्न होने वाली प्रमा का विषय बनेगा क्या मतलब अपने तात्पर्य विषय है? विषयक ज्ञान का उत्पादक वह ग्रंथ बनेगा तो उपक्रम उपसारादि तात्पर्य निर्णायक वाक्यों के आधार पर ये प्रमाणों के आधार पर उपनिषदों का तात्पर्य विषय ब्रह्मात्म एक निश्चित हुआ है तो ब्रह्मात्म एक विषयक परमा का उत्पादक शास्त्र रहेगा उसमें वो के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होगी तो प्रामाण्य संशय फलवद अज्ञात अबाधित अर्थ ता, प्रामाण्य निश्चय प्रामाण्य का निश्चय हो जाएगा वो तात्पर्य से ही न क्रियार्थत्वेन न क्रियार्थक होने से प्रमाण है ये निश्चय नहीं होगा उसका प्रयोजक हो जाएगा तात्पर्य निर्णय इसके लिए कहते हैं यानी क्रियार्थक न प्रामान्य का निश्चय क्यों न किया जाए ऐसा आग्रह यदि मीमांसक करेंगे तो वे विचार स्थल सिद्धांती बताते हैं कि कूपे पतेत तो इति वाक्ये व्यभिचारात भावः तो कुपे कुपे पत्ते पतेत ये जो वाक्य हैं ये क्रियार्थक हैं पतन क्रिया का विधान कर रहा है कुआ में गिरो ये विधान कर रहा है तो इसमें क्रियार्थकत्व तो, तो है लेकिन प्रामाण्य नहीं है इस वाक्य को प्रमाण मान करके कोई कह रहा है कि कुआ में गिरो तो इसे प्रमाण मान करके कुआ में कूदेगा नहीं तो क्रियार्थकत्व होने पर भी प्रामाण्य नहीं है इसमें तो यहां क्रिया यानी क्रियार्थक जो होगा वो प्रमाण ही होगा तो ये क्रियार्थक होता हुआ भी अप्रमाण देखा जा रहा है ये वाक्य जानता है कि कुआं में कूदेंगे तो हमारा अनर्थ ही होगा ये वाक्य जिसको कहा जा रहा है शत्रु यदि किसी को कह रहा है कुआं में गिर जाओ वो तो जाने गए तो मुझे मुझे जो है मारने के लिए कह रहा है इसलिए मेरा तो इससे अनर्थ ही होगा तो क्रियार्थक होने पर भी इसमें प्रामाण्य नहीं है इसलिए प्रमाण तो उसे माना जाएगा जो उपक्रम उपसार आदि प्रमाणों से जिस अर्थ में तात्पर्य निश्चित हुआ उस अर्थ का उप, आ, अर्थ विषयक ज्ञान का उत्पादक वाक्य उसमें प्रामाण्य आएगा बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं अच्छा एक वाक्य है यहाँ वर्णक ही समाप्त हो रहा है इसको देख लें कि वर्णकार्थम उपसंग्रति तस्मात्ति समन्वय अधिकरण के दो वर्णक है जैसे शास्त्र यूनित्व के दो वर्णक थे ऐसे समन्वय अधिकरण के भी दो वर्णक है तो प्रथम वर्णक यहाँ पर समाप्त हो रहा है इसलिए कहते का उपसती तस्त सि ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्व तस्मात् का अर्थ है समन्वयात यानी उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्म में निश्चित होने से ब्रह्म उपनिषद रूपी शास्त्र प्रमाणक है यह निश्चित हुआ सिद्धम यानी निश्चित तस्मात् अर्थ करते हैं टीकाकार समन्वयात इत्यादि बाकी हैं वर्ण कांतर का अवतरण टीका में विधिवाक्याम इत्यादि से द पूर्णमद पूर्णमिदं उदच्यते पूर्णम पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्य ओ शां।